Your attention please Air India announces the arrival of its flight number AI 806 from Bombay Your attention please Air India announces Papa hmm? kaira ka ye hawai add kitna shandar hai ha beta dada ji to kahin dikhai nahi de rahe uh, yahi kahin honge abhi mil jayenge acha chalo saman ki trolley lekar udhar se nikal chalte hain mujhe ज्यादा है जब हम उनके पास मॉरिशस गए थे ना तब भी वो हमें लेने नहीं आए थे अरे बेटी तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे वो जानबूझकर हमें लेने नहीं आए थे याद नहीं उन्हें भारतीय दूतावास के किसी जरूरी काम से सुरीनाम जाना पड़ गया था तो आप भी उन्हें दूतावास के काम से कहीं जाना पड़ गया होगा आ, हो सकता है हेलो मिस्टर वर्मा माफ कीजिए मुझे आने में देर होगी <laughs> अरे कादिर तुम पिताजी नहीं आए दरअसल उन्हें किसी काम से बाहर जाना पड़ गया उन्होंने कल रात मुझे फोन करके कहा कि मैं आपको लेने हवाई अड्डे पहुंच जाऊंगा आपको घुमाने की जिम्मेदारी भी मेरी अच्छा अच्छा कादिर मेरी बेटी श्वेता से मिली और श्वेता यह है अब्दुल कादिर मोहम्मद फजली अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम अरे वहां श्वेता बिटिया को तो मिसी अभिवादन भी आता है चलिए मिस्टर वर्मा बाहर गाड़ी खड़ी है आपको आपके पिताजी के घर पहुंचा दूं ठीक है चलो श्वेता अपना हैंडबैग उठा लो आओ आओ चलो शॉर्ट्स न ओका तुम्हारा शोध कार्य कैसे चल रहा है अब तो पूरा होने वाला है कादिर अंकल आप किस पर शोध कर रहे हैं मिस्र की प्राचीन सभ्यता और सिंधु घाटी की सभ्यता की पारस्परिक समानताओं पर इसी सिलसिले में कादिर 2 साल भारत में भी आकर रहे थे अच्छा तभी तो आप इतनी अच्छी हिंदुस्तानी बोल लेते हैं <laughs> <laughs> अरे कादिर अंकल मैंने तो सोचा था काहिरा पुराने ढंग का शहर होगा लेकिन यहां तो ऊंची-ऊंची इमारतें हैं चौड़ी-चौड़ी सड़कें हैं बेटा यह काहिरा का नया भाग है जैसे तुम्हारी नई दिल्ली है ना काहिरा भी दिल्ली की तरह कई बार उजड़ा और कई बार बसा दिल्ली की ही तरह इसके नाम भी बदलते रहे आज इसका नाम अल काहिरा है अच्छा काहिरा नहीं अल काहिरा हां पापा पापा वो देखो नील नदी है ना हां वो नील नदी ही है काहरा शहर नील के किनारे बसा हुआ है जानती हूं नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है इसकी लंबाई छे हजार छे सो अर्टालिस किलो मीटर है लीजिए वो रहा आपके पिता जी का घर मिस्टर वर्मा हुँ? घर में एक नौकर है वो आपकी देखभाल करेगा अभी आप लोग आराम करें मैं शाम को आऊंगा फिर आपको काहिरा शहर घुमाने ले चलूंगा अरे कादिर भाई एक प्याला चाय तो पीते जाओ नहीं अभी नहीं शाम को अभी मुझे एक व्यक्ति से मिलने जाना है अपने शोध कार्य के सिलसिले में अच्छा मैं चलता हूं अच्छा अच्छा यह बाजार तो बिल्कुल पुरानी दिल्ली जैसा है फुटपाथ पर लोगों ने दुकानें लगा रखी हैं और देखिए है कैसे आवाजें लगा-लगाकर सामान बेच रहे हैं और वो देखो उस दुकान पर सूती कपड़े के कितने थान रखे हैं जानती हो बेटी मिस्र की कपास सबसे बढ़िया मानी जाती है पापा हु? यहां के लोगों की वेशभूषा कितनी अच्छी है पुरुषों ने लंबा सा चोगा पहन रखा है और ढीला पजामा सिर पर टोपी है इस चोगे को गलाबिया कहते हैं और और वो देखो वो देखो औरतों ने लंबी बाहों वाले कुर्ते पहन रखे हैं हां बुर्के में कुछ ठीक से दिख नहीं रहा अच्छा कादी रंग कल सभी औरतों ने तो बुर्का नहीं पहन रखा ऐसा क्यों अब धीरे-धीरे बुर्के -धीरे का रिवाज कम होता जा रहा है अरे बाप रे क्या कितनी भीड़ है कादर क्या आज कोई खास बात है अरे नहीं मिस्टर वर्मा खास बात यही है कि यहां की जनसंख्या बड़ी तेजी से बढ़ रही है रोजगार के तलाश में लोग गांव से शहरों की तरफ आ रहे हैं जानते हैं काहिरा की जनसंख्या 1000 व्यक्ति प्रतिदिन की दर से बढ़ रही है और नतीजा यह कि यहां लोगों के पास रहने को घर नहीं अच्छा तो फिर ये लोग कहां रहते हैं कुछ लोग इमारतों की छतों पर अपना घर बना लेते हैं कुछ मकबरों और कब्रिस्तान में डेरा जमा लेते हैं कुछ तो झोपड़ियां बनाकर रहते हैं दिल्ली में भी तो बहुत से लोग झुग्गियों में ही रहते हैं हां मैंने कहा था ना कि दिल्ली और काहिरा की बहुत सी बातें मिलती हैं चलो आओ तुम्हें जलेबी खिलाएं जलेबी वैसे ही जैसे हमारे देश में मिलती है हां बिल्कुल वैसी कमाल है मिस्टर वर्मा जलेबी नहीं यहां बालूशाही फेनी मेवे का हलवा सभी मिठाइयां मिलती हैं वाह और ईद के मौके पर सिमइयां भी मिलती हैं मैं तो मेवे का हलवा खाऊंगी ठीक है चलो उस कोने पर दुकान है जहां मेवे का हलवा बहुत बढ़िया बनता है और इसके बाद घर लौट जाएंगे इतने जल्दी अरे कल सुबह पिरामिड देखने नहीं जाना क्या हां हां जाना है फिर ठीक है कल मैं आप लोगों को सुबह लेने आऊंगा अभी चलकर मेवे का हलवा खाते हैं हां चलो हां यहां तो चारों तरफ रेगिस्तान है हम लोग काहिरा से कितनी दूर आ गए हैं कोई आठ मील दूर वो देखो श्वेता वो रहा गीजा का महान स्फिंक्स बाप रे कितना विशाल है ये स्फिंक्स 18 मीटर ऊंचा और 57 मीटर लंबा है कहते हैं ये 5000 वर्ष पुराना है अच्छा कादी रंगकर स्फिंक्स का चेहरा आदमी जैसा और बाकी शरीर बैठे हुए शेर जैसा क्यों बनाया गया है पहले लोग यह रहस्य नहीं जानते थे लेकिन फिर इस विशाल स्फिंक्स के पंजों के बीच एक प्रार्थना कक्ष में एक शिलालेख मिला जिससे पता चला कि यह स्फिंक्स सूर्यदेव हरमा चीज का एक रूप है इसकी स्थापना इसलिए की गई थी जिससे यह गीजा के पिरामिडों को शैतानी शक्तियों से बचा सके वाकई बड़ा भव्य है अच्छा ठीक है अब भीतर चलकर पिरामिड देखते हैं आओ चलिए पापा यहां गीजा में तीन पिरामिड हैं वो देखो सबसे बड़ा पिरामिड जानती हो श्वेता इसकी ऊंचाई कितनी है क्या पता ये तो पहाड़ जैसा लगता है <laughs> हां इसकी लंबाई 147 मीटर है ये अंक इन्हें क्यों बनवाया गया था दरअसल ये पिरामिड प्राचीन मिस्र के राजाओं या फैरो के मकबरे हैं जैसे आगरा का ताजमहल है ना हम्म इसका मतलब इन पिरामिडों में फैरो की कब्रें हैं कब्रें नहीं हैं शव रखे जिन्हें मम्मी कहते मम्मी शब्द अरबी भाषा से आया है जिसका मतलब है संरक्षित शरीर मिस्री लोग शव को संरक्षित क्यों रखते थे उनका विश्वास था कि मृत्यु के बाद भी जीवन है वो ये मानते थे कि आत्मा पक्षी की तरह दिन भर उड़ती फिरती है और रात होने पर अपने शरीर में लौट आती है इसलिए शरीर को संरक्षित करना जरूरी था नहीं तो वो लौटकर कहां आती हम्म कादिर मम्मी बनाने का काम बड़ा जटिल होता होगा हां मिस्टर वर्मा इसमें 70 दिन लगा करते थे ओ तो क्या हर व्यक्ति की मम्मी बनाई जाती थी अरे नहीं मिस्टर वर्मा प्राचीन मिस्र के लोग शव को रेगिस्तान की गर्म रेत में दफना दिया करते थे और रेत उन्हें सुरक्षित रखती थी फिर बाद में महत्वपूर्ण लोगों के लिए मकबरे बनाए जाने लगे लेकिन इन मकबरों के भीतर उतना सूखापन नहीं होता था जितना बाहर की रेत में होता था इसलिए शव को संरक्षित करना जरूरी हो गया नहीं तो वे नष्ट हो जाते पापा पापा वो देखिए एक लड़का कितनी तेजी से उस पिरामिड पर चढ़ा चला जा रहा है <laughs> बस अब तुम कुछ पैसे निकाल लो किस लिए ये लड़का 6 मिनट 47 सेकंड में पिरामिड पर चढ़कर लौट आएगा और इस कर्तव्य के लिए पर्यटकों से इनाम मांगेगा अरे वो देखो वो देखो वो उतरने भी लगा पापा हा? आगरा के पास फतेहपुर सीकरी का जो किला है ना उसके 54 मीटर बुलंद दरवाजे से भी तो एक आदमी नीचे पानी के कुंड में छलांग लगाता है और फिर देखने वालों से इनाम लेता है <laughs> अरे लो वो उतरकर हमारी ओर ही आ रहा है वाह वाह शाबाश बेटा शाबाश तुमने तो कमाल कर दिया आ, ये लो ये हमारी तरफ से इनाम हु? पापा मैं भी पिरामिड पर चढ़कर देखूं अरे नहीं बेटा ये इतना आसान नहीं है थककर चूर हो जाओगी देखो अभी तो स्टीमर में बैठकर हमें नील नदी की सैर भी करनी है हां तो फिर चलिए हां तो आओ चलो और kadera आओ श्वेता कहो कैसा लग रहा है बहुत अच्छा अंकल देखिए काहिरा शहर तो वो पीछे छूट गया हूं पापा कहां हैं अभी आ रहे हैं स्टीमर की कैंटीन से कुछ खाने पीने का सामान लेने गए चलो अच्छा है मुझे बड़े ज़ोरों से भूख लगी है वो देखो खुशबूता नील नदी के दोनों ओर हरे भरे खेत दिख रहे हैं और खेतों में वो औरतें क्या कर रही हैं कपास चुन रही हैं जानते हो कपास नील घाटी की प्रमुख फसल है यहां एक साल में कपास की तीन फसलें उगाई जाती है अच्छा उस खेत में एक किसान हल चला रहा है और बैल हल खींच रहे हैं ये तो हमारे देश जैसा ही है अंकल यहां ट्रैक्टर नहीं चलते अरे मिस्र में खेती की जमीन ही कितनी बस नील नदी के किनारे किनारे ही तो बाकी सब तो रेगिस्तानी ही है फिर भी हमें आपका तेज बहुत आकर्षक लग रहा है पापा मेरे लिए खाने को क्या लाए ये तले हुए आलू डबल रोटी की सैंडविच दूध और कहवा ओह शुक्रिया मिस्र की तीन खास चीजें हैं कहवा गप्पे और हुक्का हां अच्छा ठीक है तो कहवा तो ये रहा अब गपोर हो जाए हा? इसके लिए तो आपको किसी कहवा घर में चलना पड़ेगा क्यों वहां लोग कहवा पीते हैं हुक्का गुड़गुड़ाते हैं और गप मारते हैं उनके वो औरतें सर पर क्यारका लेके जा रही हैं अपने आदमियों के लिए खाना किसान सुबह से शाम तक खेतों पर काम करते हैं और औरतें घर में बच्चों की देखभाल करती हैं और खाना बनाकर लाती है अपने गांव जैसा लगता है ना सब कुछ जी हां भारत और मिस्र की प्राचीन सभ्यता में भी बड़ी समानता है मिस्र के लोग सूर्य देवता की पूजा किया करते थे मंदिरों में देवी देवताओं की मूर्तियां होती थी पिता नील की भी पूजा की जाती थी अच्छा श्वेता एक पहेली पूछो पूछिए हर साल जुलाई से लेकर अक्टूबर तक नील नदी में पानी चढ़ता जाता है जबकि यहां वर्षा नाम मात्र की होती है बताओ कैसे आ, हर साल पानी चढ़ता है हां इतना है कि कभी-कभी बाढ़ आ जाती है और मिस्र में वर्षा होती नहीं हां अजीब सी बात है हार गए हां अंकल आप ही बताइए ना ऐसा क्यों होता है प्राचीन मिस्र के लोग भी इस रहस्य को कभी नहीं समझ पाए 19वीं शताब्दी के अंत में जाकर इसका भेद खुला अच्छा वो कैसे देखिए नील नदी में दो नदियों का पानी आकर मिलता है सफेद नील का और नीली नील का सफेद नील युगांडा की विक्टोरिया झील से निकलती है पूरे साल उसमें पानी एक जैसा रहता है इसलिए उसके कारण तो पानी बढ़ नहीं सकता लेकिन नीली नील इथियोपिया के पहाड़ों से निकलती है पहाड़ों की बर्फ पिघलकर नीली नील में बहती है साथ ही इथियोपिया के पठारी क्षेत्रों में भारी वर्षा होती है उसका पानी भी नीली नील में आता है बस इसी कारण हर साल नील नदी का पानी चढ़ता है आ, मैं सोच रही थी कि ऐसी ही कोई वजह होगी पर ऐ श्वेता तुम झूठ कब से बोलने लगी <laughs> जानते हैं प्राचीन मिस्र के लोग नील नदी में आने वाली इस बाढ़ को देवताओं का क्रोध मानते थे इसलिए हर साल देश की सर्वश्रेष्ठ सुंदरी का चुनाव किया जाता बड़ी धूमधाम के साथ पिता नील की पूजा की जाती और फिर उस सुंदरी को नदी में फेंक दिया जाता नहीं बुरी बात है हम्म सो तो है लेकिन उस समय के लोग बाढ़ का सही कारण नहीं जानते थे ना अब तो जान गए हैं फिर भी यह प्रथा कायम है बस अब सुंदरी के स्थान पर एक गुड़िया अर्पित की जाती है गुड़िया ही क्यों गुड्डा क्यों नहीं हां भाई कादिर इस सवाल का जवाब तो तो जाने इसका जवाब मेरे पास तो है नहीं हु? मैं पूछकर बताऊंगा <laughs> अंकल सुनिए कोई गीत गा रहा है उधर खेतों में है ना या हाबीब या या हाबीब वाह कितना सुंदर गीत है या या या या या या हाबीब अच्छा कादिर क्या हम लोग आसमान बांध देख सकते हैं इस स्टीमर से तो नहीं कल कार से आपको मैं वहां ले चलूंगा क्या है अंकल 364 फीट ऊंचा और 12565 फीट लंबा बांध है बेटा जिसके पीछे 300 मील लंबी झील बनाई गई है इसे नासिर झील का नाम दिया गया है इस बांध के बन जाने से मिस्र के लोगों को काफी फायदा हुआ होगा हां बिल्कुल अब सिंचाई आसानी से हो जाती है बांध से पैदा हुई बिजली से उद्योगों को भी बढ़ावा मिला है लोगों के जीवन में खुशहाली आई है आबो सिंबल के मंदिर भी यही कहीं है ना कादर हां बांध के पास ही पहाड़ी पर हां जानते हैं बांध के पीछे जो झील बनाई गई है ये मंदिर उसमें डूब गए होते लेकिन वैज्ञानिकों और पुरातत्व विशेषज्ञों ने इन मंदिरों को बड़ी होशियारी से घाटी से हटवाकर पहाड़ी पर स्थापित करवा दिया आ, पापा मैं भी देखूंगी वो मंदिर अरे मुझसे कहने का क्या फायदा बेटा अपने कादर अंकल से कहो अंकल ले चलेंगे ना हमें हां हां अगर तुम एक पहेली पूछ दो तो क्या फिर से पहली क्या आबु सिम्बल के मंदिर की भी कोई पहली है <laughs> नील के किनारे अभी आप सुन रहे थे ये कारिक्रम आलेक यश्पाल सिंग विशे संयोजन ममता गुपता कलाकार अभय भारगो मंगत राम और मालती कौशिक संगीत मिसरी दुदावास के सौजन्य से ध्वन्यांकन सतीश लाड़े प्रस्तुति सहयोग वंदना निगम तथा निर्माण एवं प्रस्तुति अजीत होरो